मूलाय पुणबो भवसा पुडवी साली जवाच हिरण्यम पड़ी परिपुण्य ग्रहित क्रोध और मान तथा बढ़ते हुए माया और लोग ये चारों काल ऐसी कुत्सित कषाय रूपी संसार वृक्ष की जड़ों को सींचते रहते हैं चावल और आदि धान्यों तथा सुवर्ण और पशुओं से परिपूर्ण ये समस्त पृथ्वी भी लोभी मनुष्य को तृप्त कर रखने में असमर्थ है ये जानकर संयम का ही आचरण करना चाहिए क्रोध मान माया और लोभ ये चारों काले कुत्सित कसाय पुनर्जन्म रूपी संसार वृक्ष की जड़ों को सींचते रहते हैं चावल और जव आदि धान्यों तथा स्वर्ण और पशुओं से परिपूर्ण ये समस्त पृथ्वी भी लोभी मनुष्य को तृप्त कर सकने में असमर्थ है यह जानकर संयम का आचरण करना चाहिए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 और उस समय वे कम क्रोधी होती है कम चिड़चिड़ी होती है और उस समय उनकी बुद्धि मां पंद्रह प्रतिशत बढ़ जाता है इसलिए अगर मध्य पीरियड में लड़की हो और लड़के के साथ परीक्षा दे तो वो फायदे में रहेगी पंद्रह प्रतिशत ज्यादा अगर मेन्स में हो तो नुकसान में रहेगी पंद्रह प्रतिशत कम और दोनों मिलकर तीस प्रतिशत का फर्क हो जाता है जो कि बड़ा फर्क है इस पर जितना काम चलता है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 वो पहला दिन है फिर हर अट्ठाईसवी दिन पुरुष का कैलेंडर बन सकता है और जब आपके कैलेंडर में आपका मेंसेस आ जाए तो दूसरों को भी बता दें और खुद भी सावधान रहे और आज नहीं कल हमें स्त्री पुरुष का विवाह करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि दोनों का मेंसेस साथ ना पड़े ऐसा लगता है स्त्री पुरुषों को पति पत्नियों को देख के कि बहुत मात्रा में साथ पड़ता होगा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 जहां लगता है कि मैं बच ना सकूंगा तो बचाने की जो हम चेष्टा करते हैं सब वो हमारा लोभ है जब मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह बच गया हूं और अब मुझे कोई नहीं मिटा सकता तो वो जो अहंकार पैदा होता है वो हमारा मान है लेकिन ये ले चारों के चारों जीवेश के हिस्से हैं। ये चतुर्मूर्ति इनके भीतर जो छिपी है वह है जीवेश चारों चेहरे उसी के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 इसलिए नए जन्म का सूत्र हो जाता है हम छोर से बचना चाहते हैं जड़ से नहीं मरण है पत्ता आखिरी जन्म है जड़ तो जड़ ही काटनी होगी सन्यास का अर्थ है जड़ को काटना संसार का अर्थ है पत्तों को काटना काटते दोनों हैं सन्यासी बुद्धिमान है वो वहां से काटता है जहां से काटना चाहिए संसारी मूढ़ है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 मुल्ला नसरुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में था और उसने कहा कि अगर तुमने मुझसे विवाह न किया तो पक्का जान रखो आत्महत्या कर लूंगा उस स्त्री ने पूछा सच वो डर गई सच आत्महत्या कर लोगे मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि दिस हैज बीन माई यूज प्रोसीजर ये मैं सदा ऐसे ही करता रहा हूं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 पुनरुक्ति कर रहे हैं हां एक अनुभव जरूरी है लेकिन पुनरुक्ति मूढ़ता है एक भूल आवश्यक है लेकिन उसी को दोबारा दोहराना मूडता है मूल वे नहीं हैं जो भूले करते हैं और बुद्धिमान वे नहीं हैं जो भूले नहीं करते बुद्धिमान वे हैं जो एक ही भूल दोबारा नहीं करते और मूढ़ वे हैं जो एक ही भूल को अभ्यास से बार बार करते तो ये चार जब पकड़े तब थोड़ी बुद्धिमानी बरतना